कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट रघुनंदन त्रिवेदी की कहानी सिफै लोटस. सिफेलोटस लोटस एक विशैला मांस भक्षी पौधा है जिसमें एक ढक्कन सा होता है जो बारिश के पानी को रोकता है ताकि वो पानी उसके विष को हल्का न कर दे खाली बरस मोहल्ले में इतने घर थे कि कुछ न कुछ होता ही रहता था कभी कहीं ब्याह सगाई का धूम दड़ाका तो कभी कहीं मौत का मातम शायद ही कोई बरस था जो घटनाओं के लिहाज से खाली गया हो और कुछ नहीं तो एक रसोई में जीमने वाले भाई ही आपस में झगड़कर अलग हो जाते और मोहल्ले वालों को बातचीत के लिए विषय मिल जाता अकेले दिवाकर के यहाँ मेरे देखते देखते कितना कुछ हुआ दिवाकर के बड़े भैया डॉक्टर बने उनकी शादी हुई उन्होंने शंकर नगर में बंगला बनवाया अपनी माँ और बाबू के साथ दिवाकर वहां रहने गया और छह सात महीने बाद वापस लौट आया परंतु ये कैसा घर था हमारा कि यहाँ कुछ होता ही नहीं था न शरद भैया का ब्याह न तनु दीदी की सगाई और न किसी के जन्मदिन का कोई उत्सव ही ये तो खैर बड़ी घटनाएं थी मुझे तो कोई छोटी सी घटना भी याद नहीं जो उन बरसों में हमारे यहाँ हुई हो रोज एक ही तरीके से जागना एक ही तरीके से सो जाना और जीवन का ये ढर्रा इतना नियमित इतना व्यवस्थित था कि लगता ही नहीं था कि ये कोई घर है जिसमें एक नहीं हम पांच जीवित प्राणी रहते हैं। रोजाना दिन की शुरुआत माँ के जागने और फिर उनके भजन गुनगुनाने से होती है रोजाना सुबह बाबू दो कप चाय पीते और ठीक आठ बजे घर से रवाना होकर दुकान चले जाते रोजाना मैं और तनुदी स्कूल जाते और शरद भैया कॉलेज रोजाना शाम को बाबू के घर आने तक मैं ज्ञान दिवाकर और तनवीर के संग खेलता तनुदी रसोई में मां का हाथ बटाती शरद भैया अपने दोस्त परमजीत के यहाँ पढ़ने चले जाते रोजाना बाबू के घर लौटने का समय एक ही होता आठ से साढ़े आठ के बीच बाबू के आते ही तनुदी रसोई में से निकलकर दरवाजे तक जाती बाबू अपनी थैली तनुदी को देकर जूते खोलते वे हमेशा जूते अपने दरवाजे के पास वाले आले में दाई तरफ रखते कभी भूल से या जल्दी में बाबू ने अपने जूतों को घर में किसी दूसरी जगह पर नहीं छोड़ा बाबू के लौटने के थोड़ी देर बाद हम खाना खाते खाना खाकर मैं और तनुदी सोने चले जाते बाबू चौक में बैठकर अगरबत्ती के तिनके से दांत कुरेतते या हाथ बांधे टहलते रहते करीब 10 बजे शरद भैया परमजीत के घर से लौटते उनके आने के थोड़ी देर बाद घर की बत्तियां गुल हो जाती इस दिनचर्या में कभी हेर फेर हुआ हो मुझे याद नहीं इस निश्चित नियमित दिनचर्या का असर घर की बेजान चीजों और जगहों पर भी देखा जा सकता था उस आले का फर्श जहाँ शौच के बाद हाथ धोने के लिए वेकलू यानी रेत पड़ी रहती थी घिसकर ढलवा हो गया था खाने के बाद थाली हटाकर रसोई के बाहर जिस जगह बाबू गीले हाथ फिराते थे वो जगह चिकनी काली और बदरंगसी हो गई थी जाने क्यों कभी ऐसा नहीं हुआ उन बरसों में कि किसी दिन बाबू या शरद भैया ने लौटने के अपने निर्धारित समय से ज्यादा देर की हो और माँ या तनु दीदी चिंतित हुई हो उन दिनों घर में आकस्मिक कहीं जा सकने वाली घटना अगर कभी होती भी थी तो यही कि गर्मियों में किसी शाम पतंग के पीछे भागते हुए मैं किसी साइकिल से टकरा कर अपने घुटने जख्मी कर लेता और शरद भैया मुझे पीटते या किसी किसी दिन शरद भैया का दोस्त परमजीत अपनी बहन राजेंद्र कौर को लेकर हमारे घर आ जाता घर में आपसी बातचीत के दौरान हम कभी हिंदी नहीं बोलते थे और माँ को तो हिंदी में बातचीत करना आता ही नहीं था लेकिन परमजीत या उसकी बहन राजिंदर कौर से बात करते वक्त माँ टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी परमजीत के जाने के बाद मैं और तनुदी उसका मजाक उड़ाया करते थे रेलवे स्टेशन नजदीक होने के कारण उन दिनों मैं ज्ञानू दिवाकर और तनवीर खेलते खेलते प्लेटफॉर्म पर चले जाते थे दृश्य याद आता है रंगी छक छक करती लोगों को लाती ले जाती रेलगाड़ियाँ और यार्ड में पड़ा वो टूटा बतरंग डिब्बा जो हमारे छुपने की खास जगह था बिल्कुल हमारे घर की तरह अलग अलग और गतिहीन बचपन के वे बरस बिना घटनाओं वाले थे इसलिए मैं उन्हें खाली बरस कहता हूं प्रतीक्षा के बरस और हताशा ये वो दिन थे जबकि शरद भैया अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी तलाश कर रहे थे और तनुदी कॉलेज जाने लगी थीं। इन्हीं दिनों मुझे लगने लगा था कि बरसों बाद कोई घटना होने वाली है लेकिन मैं ही क्यों माँ बाबू और शरद भैया भी तो यही सोचते थे उन दिनों मुझे कम से कम दो बड़ी घटनाओं की उम्मीद थी पहली घटना तो मेरे ख्याल से यही हो सकती थी कि शरद भैया को नौकरी मिल जाती और दूसरी घटना दूसरी घटना की बाबत सोचते हुए मैं अक्सर उलझ जाता था क्योंकि माँ और बाबू जो सोचते थे वो शरद भैया की सोचने से भिन्न था माँ और बाबू की बनाई हुई भविष्य की योजनाओं के मुताबिक शरद भैया की नौकरी लग जाने के दो तीन साल बाद जबकि थोड़ा पैसा जमा हो जाए सबसे पहले मकान की मरम्मत होनी थी बाबू चाहते थे कि ऊपर छत पर एक कमरा और एक स्नानघर बन जाए रसोई का फर्श ठीक हो जाए और दीवारों पर फिर से पलस्तर चढ़ जाए इस तरह जब घर मेहमानों के लायक हो जाए तो शरद भैया और तनु दीदी की शादिया एक साथ हो जाएं, ताकि तनु दी के जाने से रिक्त होने वाली जगह शरद भैया की पत्नी के आने से भर जाए भविष्य में होने वाली घटनाओं की इस काल्पनिक सूची में इन बड़ी घटनाओं के अलावा बाबू ने माँ के साथ किसी तीरथ पर जाने की छोटी घटना को जोड़ा था और माँ ने तीरथ की बजाय बाबू के एक्जिमा के इलाज को लेकिन मेरे ख्याल से माँ और बाबू की इस योजना में सबसे बड़ी बाधा थे खुद शरद भैया नौकरी मिल जाने के बाद सबसे पहले शरद भैया तनु दी के दायित्व से मुक्त हो जाना चाहते थे तनु दी से पहले या उनके साथ साथ वे शादी नहीं कर सकते थे कम से कम उस लड़की से तो हर्गिज नहीं जिसे मां और बाबू पसंद करने वाले थे ये बात मां और बाबू भले नहीं जानते थे मुझसे छिपी हुई नहीं थी मैं कोई एकदम छोटा भैया तो नहीं था शरद भैया को एक लंबी गोल मटोल चेहरे वाली गोरी लड़की के साथ जिसने गहरे रंग की शलवार और वैसे ही रंग का पूरी आस्तीन वाला कुर्ता पहन रखा था देखा तो मैं ये नहीं सोच पाया कि वो परमजीत की बहन हो सकती है पर बाद में जबकि राजिंदर कौर हमारे घर आने लगी और दो एक बार मैंने उसे शरद भैया के साथ फोर्ट रोड पर घूमते हुए देखा तो मैं समझ गया कि उस दिन ज्ञानू ने जिस लंबी और गोरी लड़की का जिक्र किया था वो राजिंदर कौर ही थी राजर कौर के बोलने का लहजा एकदम परमजीत जैसा ही था दोनों के चेहरे भी बिल्कुल मिलते जुलते थे लेकिन राजिंदर कौर का रंग उसके भाई की तुलना में काफी गोरा था और शायद यही वजह थी कि उसके होंठ और मुहा से हमेशा लाल सुर्ख दिखाई देते थे परमजीत की तरह उसके हाथ में भी स्टील का एक कड़ा रहता था जो मुझे बहुत पसंद था और मैं सोचता था कि जब शरद भैया उससे शादी कर लेंगे तो मैं उससे कड़ा मांग लूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ शरद भैया को नौकरी मिली और रजिंदर कौर की शादी हो गई रजिंदर कौर ने शायद सारी बात अपने घर वालों को बता दी थी तभी तो परमजीत ने हमारे यहां आना जाना छोड़ दिया था और हम में से कोई भी रजिंदर कौर की शादी के जलसे में शामिल नहीं हुआ इस पूरे घटनाक्रम पर शरद भैया किस तरह से सोचते थे ये जानने का कोई साधन नहीं था क्योंकि वे भी बाबू की तरह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव के थे बाबू की भांति वे न जोर से हंसते और न ऊंची आवाज में बोलते सचमुच मैंने तब तक शरद भैया और बाबू को ठहाका लगाकर हंसते हुए नहीं देखा था खैर रजिंदर कौर की शादी के बाद भी जीवन पूर्ववत चलता रहा पूरे तीन बरस और फिर कहीं जाकर वो साल आया जो पिछले सालों से अलग था घटना वर्ष ये साल पिछले सालों की तरह खाली नहीं था इस साल एक के बाद एक चार घटनाएं हुई जिनसे वो पुराना ढर्रा एकदम बदल गया उस साल पहली घटना मार्च के दूसरे सप्ताह में हुई थी और वो थी बाबू की दुकान से छुट्टी हालांकि ये कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी क्योंकि साल भर पहले से ही एक्जिमा जैसी किसी बीमारी के कारण बाबू के दोनों हाथों की उंगलियां लगभग सड़ गई थीं। लगातार इलाज के बावजूद ये रोग ठीक होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था और अब तो बाबू की उंगलियों में से चिपचिपा पानी भी बहने लगा था जिससे बहुत तेज दुर्गंध आती थी सेठ ने पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन एक दिन जब बाबू एक गोरी फैशनेबल औरत के सामने कपड़े का थान खोल रहे थे तो उस औरत ने बाबू के हाथों की तरफ नजर जाते ही गिच गिचा कर काउंटर पर ही उल्टी कर दी थी तथा ये कहते हुए दुकान से निकल गई कि ऐसी गंदी जगह से वो कपड़े नहीं लेगी तब कहीं जाकर मजबूरन सेठ को बाबू से ये कहना पड़ा कि अब वे कपड़े की दुकान पर काम करने लायक नहीं रहे सेठ ने बाबू से ये भी कहा था कि अगर बाबू चाहे तो अपनी जगह अपने किसी बच्चे शरद भैया या तनु दीदी या मुझे दुकान पर रखवा सकते हैं लेकिन बाबू ने सेठ का प्रस्ताव नहीं माना इस इनकार का कारण ये था कि हालांकि शरद भैया को अपनी पढ़ाई पूरी किए करीब चार बरस हो चुके थे और अभी वो बेरोजगार ही थे परंतु फिर भी बाबू उन्हें किसी ऐसी प्राइवेट नौकरी में फंसाना नहीं चाहते थे जिसमें सुबह के आठ बजे से रात के आठ बजे तक काम करने के बावजूद न तो ढंग की तनख्वाह मिलती हो न बूढ़े हो जाने पर पेंशन तनु लड़की थी और बाबू को लड़कियों का नौकरी करना कम से कम किसी कपड़े की दुकान पर जहाँ तरह तरह के लोग आते हों पसंद नहीं था इसलिए तनु बाबू की जगह नहीं ले पाई रहा मैं तो मेरे लिए बाबू ये सोचते और कहते भी थे कि अभी मेरी उम्र नौकरी के लायक नहीं इसलिए फिलहाल तो मुझे सिर्फ मन लगाकर पढ़ना चाहिए तो जब बाबू हम तीनों में से किसी एक को भी अपनी जगह दुकान पर रखने के लिए तैयार नहीं हुए तब उस साल मार्च के दूसरे सप्ताह में एक दिन सेठ ने बाबू को पूरे महीने की तनख्वाह के अलावा एक छड़ी सूट का कपड़ा और पांच सौ रूपए नकद देकर दुकान से छुट्टी दे दी दूसरी घटना जुलाई में हुई थी और वो थी एक सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शरद भैया की नियुक्ति की घटना शरद भैया की नौकरी लगने पर माँ और बाबू ने राहत की सांस ली क्योंकि उनके ओवरएज होने में सिर्फ तीन चार महीने रह गए थे। शरद भैया को वो नौकरी बाबू और हमारे पड़ोस में रहने वाले बद्री काका के प्रयासों से मिली थी अगर बाबू और बद्री काका बोर्ड के चेयरमैन बत्रा साहब के घर ना गए होते और बत्रा साहब की दस की डिमांड पूरी नहीं की गई होती तो खैर मई में इंटरव्यू था इंटरव्यू देने के बाद हर बार की तरह कहा तो शरद भैया ने यही था कि इंटरव्यू अच्छा हुआ है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका चयन हो जाएगा लेकिन बाबू नहीं माने वे रिजल्ट की प्रतीक्षा करने की बजाय कोई सोर्स ढूंढना चाहते थे जो उन्हें जल्दी ही मिल गया फिर एक दिन वे बद्री काका के साथ बत्रा साहब के घर गए और जब लौटे तो प्रसन्न थे उन्होंने बत्रा साहब की डिमांड के बारे में बताया जिसे सुनकर एक बारगी माँ भड़क गई माँ को नौकरी के लिए पैसे देने की बात जंची नहीं जहाँ मैं और तनु दीदी यही सोच रहे थे कि शरद भैया के भविष्य को देखते हुए दस हजार कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है वहाँ माँ इस बात से नाराज थीं कि बाबू ने एक एक पैसा जोड़कर जो रुपए जमा किए थे वो यू ही खर्च हो जाएंगे। माँ के विचार से उन रुपयों का सही उपयोग करके तनुदी की शादी समय पर हो सकती थी पर मां की आनाकानी ज्यादा टिक नहीं पाई मैं तनुदी और बाबू इसे एक अच्छा अवसर बताते हुए एक थे शरद भैया चूंकि चुप थे इसलिए माँ अकेली पड़ गईं और बाबू रुपया दे आए फिर बीस जुलाई में शरद भैया को अपॉइंटमेंट भी मिल गया जिस दिन शरद भैया पहली बार ऑफिस गए माँ ने मीठे चावल बनाए थे शाम को शरद भैया के लौटने पर घर में जो बैठक जमी वो देर रात तक चलती रही बद्री काका भी सपरिवार हमारे यहाँ आमंत्रित थे पूरे तीन महीने घर पर इस घटना का असर रहा फिर एक और घटना हो गई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अचानक एक दिन शरद भैया को नौकरी से हटा दिया गया कारण बत्रा साहब ने जो नियुक्तियां की थीं उनके लिए ना तो उन्होंने विधिवत रोजगार दफ्तर से आशार्थियों की सूची मंगवाई थी और ना ही दूसरी औपचारिकताएं पूरी की थीं। इतना ही नहीं उन्होंने चारों रिक्त पदों पर सवर्ण लड़कों की नियुक्ति कर दी थी जबकि कायदे से उन्हें एक पद पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को लगाना था यही कारण था कि इन नियुक्तियों के फौरन बाद ही बत्रा साहब के विरुद्ध शिकायत हो गई थी शुरू शुरू में किसी ने इस मामले को सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि हम सब यही सोचते थे कि ऐसे मामलों में शिकायतें होना आम बात है दूसरे बत्रा साहब के बारे में सुना था कि वे बेहद घाघ और तिकड़मबाज आदमी है उनकी अप्रोच बिल्कुल ऊपर तक है लेकिन मालूम नहीं कैसे मामले ने तूल पकड़ लिया और बीच सितम्बर में ही बत्रा साहब का ट्रांसफर हो गया उस वक्त बाबू और शरद भैया बत्रा साहब के घर गए थे और जब बाबू ने शरद भैया की नौकरी छिन जाने की आशंका व्यक्त की तो बत्रा साहब ने हंसते हुए शरद भैया की तरफ देखते हुए कहा चिंता की बात नहीं बेटा तुम डटे रहो बत्रा साहब के यहाँ से लौटकर बाबू ने उनसे हुई भेंट का सारा वृत्तांत सुनाने के बाद मां को आश्वस्त करने के लिए यह भी कहा था कि जल्दी ही बत्रा साहब का ट्रांसफर भी रद्द हो जाएगा परंतु ट्रांसफर रद्द नहीं हुआ बत्रा साहब की पूरी कोशिश के बावजूद लाचार बत्रा साहब छुट्टी लेकर बैठ गए और उनकी जगह आए नए अधिकारी ने चार्ज रज्यूम करने के एक सप्ताह बाद ही विभाग को बत्रा साहब की की गई अनियमितताओं का ब्यौरा अर्द्वशासकीय पत्र के जरिए भेज दिया इसी पत्र के कारण विभाग ने तीन माह के लिए की गई नियुक्तियों के मामले में एक्सटेंशन नहीं दिया और फलस्वरूप शरद भैया की नौकरी छूट गई ये उस साल की तीसरी घटना थी इस घटना के तीन दिन बाद बद्री काका और शरद भैया वकील से मिले वकील ने जो शरद भैया के साथ पढ़ा हुआ था सारे कागजात देखने के बाद साफ कह दिया कि इस मामले में अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि नियुक्ति केवल तीन माह के लिए थी और वो सर्वथा अस्थायी तौर पर दी गई थी इसलिए विभागीय निर्णय को कोर्ट में चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा वकील के यहाँ से निराश होकर लौटने के बाद चरत भैया हर रोज बत्रा साहब के यहाँ चक्कर लगाने लगे बत्रा साहब चुकी बाहर गए हुए थे इसलिए उनसे भेंट नहीं हो पा रही थी इस बीच बाबू और माँ के बर्ताव में अजीब सा बदलाव आने लगा माँ जो पहले ज्यादातर चुप रहती थीं, अब बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी बात बे बाबू ऐसी उलझना और उन्हें ताने कसना माँ की दिनचर्या का हिस्सा हो गया जबकि बाबू पहले ऐसी कहीं अधिक चुप उदास और बीमार रहने लगे पैसों की चिंता सिर्फ मां को ही थी सो बात नहीं बाबू भी चिंतित थे पर उन्हें उम्मीद थी कि बत्रा साहब अपने वायदे के मुताबिक शरद भैया को एक्सटेंशन दिलवाकर कंफर्म नहीं कर पाने के कारण पैसे लौटा देंगे और शरद भैया सबसे खराब स्थिति तो घर में उनकी हो गई थी मां को अब वे जैसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे सुबह दम उन्हें देखते ही मां किसी न किसी बहाने उन्हें कोसना शुरू कर देती प्रायः वेद चुप रहकर कलह को टालने की कोशिश करते लेकिन इस कोशिश में कई बार उन्हें बिना कुछ खाए पिये पूरे पूरे दिन घर से बाहर भटकना पड़ता कितने ही दिन यह क्रम चलता रहा फिर एक दिन बद्री काका ने ही आकर ये सूचना दी कि बत्रा साहब लौट आए हैं बाबू इस सूचना से इतने उतावले हो गए कि बुखार के बावजूद खुद शरद भैया को लेकर बत्रा साहब के यहां जाने लगे ले, लेकिन बद्री काका ने समझा बुझाकर उन्हें रोक दिया और बाबू की जगह वे खुद शरद भैया को साथ लेकर बत्रा साहब के यहां गए ये 10 दिसंबर की बात है ये तारीख मुझसे भुलाई नहीं भूलती पिछली रात श्रीनगर में हिमपात के कारण उस दिन ठंड और दिनों से तेज थी पूरे दिन सूरज नहीं निकला था तेज हवा से किवाड़ बजते रहे थे दूधवाला सुबह छह के बजाय आठ बजे आया था छत पर तुलसी का गमला बंदर ने उलट दिया था बाबू बाजरी का दलिया खाकर दूध के साथ कुनैन की गोली निगलने की कोशिश में उल्टी करने के बाद शरद भैया का इंतजार करते हुए सो गए थे दोपहर तीन बजे जब तनु दीदी उनके कमरे में गईं तो वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे माँ ने कमरे की खिड़की बंद करके उन्हें एक कंबल उड़ा दिया था शायद पांच, पांच बजे शाम को शरद भैया घर लौटे थे इस वक्त माँ रसोई में बाबू के लिए चाय बना रही थी शरद भैया की आवाज़ सुनकर बाबू ने उन्हें बुलाया शरद भैया के पीछे पीछे मैं भी बाबू के कमरे में गया बाबू का सहारा लिए बैठे थे और शायद भैया बता रहे थे कि बत्रा साहब ने पैसों को लौटाने से से कर दिया है। इसलिए अब वे कल बाबू की जगह दुकान पर काम करने के लिए सेठ के यहां जा रहे हैं शरद भैया की बात सुनकर एक पल हां केवल एक पल के लिए बाबू के चेहरे का रंग उड़ गया फिर अचानक उनके होठों पर मुस्कुराहट उभरी और इससे पहले कि शरद भैया कुछ और कहते बाबू जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगे हम बाबू का ठहाका रुकने का इंतजार करते रहे बहुत देर तक लेकिन वे हंसते ही रहे तब बड़ी मुश्किल से उन्हें रस्सी से बांधकर हम मेंटल हॉस्पिटल छोड़ आए और ये उस साल की चौथी घटना थी रघुनंदन त्रिवेदी की कहानी सिफेलोटस कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू आर एल कथा पाठ डॉट ब्लॉक